श्रुतिलिंग आगे क्या है सूत्र श्रुतिलिंग सु, वाक्य प्रमाण वाक्य वाक्य स्थान प्रकरण प्रकरण स्थान समाख्यान समवाय पूर्व पद समय का क्या अर्थ है एक स्थान स्टान पर था था। अगर प्राप्त होंगे तो युवा पद प्राप्त हो समवाह्य प्र लघु में एक सूत्र है ना च? तो करो समवाह समू समय समवाह समय एकत्रीकरण अच्छा तो पार दौरबल्यम पार दौरबल्यम में क्या सूत्र लगा ब्राह्मण आदि कर्म तो हो गया ऐसे ही हो होगा किन्तु पार दुर्बल दुर्बल अनु से। तो अभी इसमें दिखाते हैं श्रुति और वाक्य का विरोध होने में कौन बलवान होगा श्रुति बलवती दिखाया उसके आगे कहते हैं सप्तम पंक्ति में लिंग वाक्य और विरोध वाक्य यहाँ से चलेगा ना लिंग वाक्य और विरोधे लिंग वाक्य और विरोध विरोधे वाक्य दौर्बल लिंग वाक्य पर हो गया पर होने से दुर्बल होगा यथा दर्श पूर्ण महासोह श्रूय थे दर्श पूर्ण क्या विभक्ति होगा मास में, अर्थात दर्शपूर्णमास प्रक मे प्रकरण में, में प्रकरण अर्थात दोनों याग मास अर्थन यागम दर्शपूर्णमासन क्रीणोमी घृत धाराया सुसम कल्पयामी तस्द अमृते तस्मृते सीध प्रति ग्रीहिणाम मेध सुम सेन वाक्य दस मास में सुनाया जाता है उसका अर्थ कहते हैं समिचिनम स्थानम पहले आया मंत्र में ते सदनम क्रिनोमी। सदनम का अर्थ स्थानम सहते तो ना साधना सदन साधन के लिए स्थान है इसलिए साधना सदन किया गया ते ते का अर्थ हो समीचीनम उसका अर्थ एक एक पद सब कहती है तब तो समीचीनम स्थानम करोमि, करोमि की शब्द का अर्थ हो जाएगा क्रिनोमी। क्रिनोमी। तो कृणोमी में क्या प्रत्यय हो गया फिर के स्नो स्नो स्नु स्नो हुआ तो होना चाहिए था वो होना चाहिए होना चाहिए था तो करोमि को किणोमी छहुल देते हो जाएगा अर्थात विकरण प्रत्ये छ तो होता है है यही धातु ते समीचीन स्थानम करोमि आगे उस स्थान को घृत धाराया मंत्र में दिया घृत धारा सुसैव कल घृत का धारा के द्वारा उसको सुसैब उसको आगे अर्थ में कहते हैं स्थानम वो स्थान को घृत सुष्ठु सेवितुम योग्यम कल्पयाम घृत का धारा घृत सेचन करके उसको सेवन करने के लिए बढ़िया बना दूंगा सुष्टु योग्यम कल्पयामि भो मैं आगे दिया मंत्र में तस्मी सीधा मृत प्रतिष्ठ ग्रीहीणा मेध मेध अथ सार इसको कहते हैं भो भोत मेध का अर्थ सार सारूत तुम समाहित मनस्क एक पद समाहित मनस्क समाहित मनस्क सन हे है कुट करके ही ये पुरुदास बनाए हैं इसलिए कहते हैं समाहित इसके लिए मंत्र में आया सुमनस्य मान मनस्क तस्मिन समीचीन स्थाने उप उस समीचीन स्थान में उप बैठो उसका अर्थ तत्र वो जो मंत्र में दे दिया तस्मिन सीध अमृते तस्मिन अमृते सीध प्रतिष्ठ स्थिर होकर के बैठो ये मंत्र व्यवहार होता है अभी मंत्र का दो अंश है शिवनम ते सदनम कृणो में घृत धारा या कल्पयामि कल्पयामी ये अंश उसका स्थान बनाने के लिए कहता है और तस्मिन अमृते शीद प्रतितिष्ठ गृह मेध सुमनस्य मान ये प्रतितिष्ठ पुरुदास को बैठाने के लिए मंत्र का ये दो अंश दो अलग अलग कार्यो के लिए स्पष्ट इस इसमें शब्द से पता चलता है तो ये जो अलग अलग इसमें है कि स्थानम किणोमी सुसैम कल्पयामि इससे पता चलता है कि ये शब्द ही प्रमाण प्रमाण अर्थात लिंग सूचक होते है की स्थान करण में ये अंश लगेगा और जब उसको लेकर के बैठाते हैं सीधा प्रतितिष्ठ ये दोनों शब्दों से पता चलता है कि उसको बैठाने में व्यवहार होना चाहिए तो ये जो शब्द से अर्थ पता चलता है इसको कहेंगे लिंग प्रमाण सामर्थ्यम सर्व शब्द लिंगम इति अभिधि सामर्थ्य अर्थात अर्थ प्रकाशन और सामर्थ्य तो ये सब शब्द बताते है कि ऐसा कार्य में ये विनियोग होना चाहिए टीका में आगे तत्र अयम सर्वोपि मंत्र स्थान करणे पूर्वडास स्थापन च विनियोज्यते ये पूरा मंत्र स्थान करण में और पूर्वडास स्थापन में विनियोग होता है तो विनियोजक विधि इसको निर्णय करके कहता है कि ये किसका अंग बनेगा कौन सा क्रिया का अंग बनेगा अभी यहाँ संशय होता है क्या ये पूरा मंत्र स्थान और स्थापने च च कहने से पूरा मंत्र दोनों में लगेगा इसी प्रकार की होगा कि अर्ध द्वयम उभयत्र व्यवस्थितम दोनों अर्ध अलग अलग पूरा मंत्र दोनों कार्यो में जाएगा दो कार्य क्या क्या है जी। जी। जी। जी। जी। जी। पूर्व स्थापना पूरा मंत्र दोनों में जाएगा अथवा मंत्र का एक भाग स्थान में जाएगा एक भाग पूर्व स्थापना में जाएगा ये संशय हुआ <coughs> जो तत्रोपी मंत्र स्थान करण पूर्वास स्थापने इधर उधर लेकर दोनों में पूरा मंत्र व्यवहार होगा कि विकल्प करके अर्धद्वयम मंत्र से अर्धद्वयम जो भाग करके उभयत्र व्यवस्थित ये मंत्र ये वा अर्ध उधर इस प्रकार की व्यवस्थित इति सती होने से पूर्व पक्षी कहता है कि मंत्र दयाभात ये तो एक ही मंत्र है आप उसका दो कैसे अलग अलग करके अलग व्यवहार कर लेंगे मंत्र दयाभा अय मंत्रपूर्ण मंत्र स्थान कर पूर्वास स्थापन च अंग ये पूरा मंत्र दोनों कार्य में लगेगा क्योंकि मंत्र यहाँ दो नहीं नहीं है नहीं है तो एक ही मंत्र है एक ही मंत्र है तो उसका विभाग ऐसे नहीं हो पाएगा तत्र त्रवर्ण सर्वेण अने मंत्रेण स्थान कर्तव्य विनियोजिका श्रुति कल्पनिया क्योंकि यहाँ स्थान में मंत्र व्यवहार होगा इसके लिए शब्द मिलता है कि सदनम किणोमी सुसैव कल्पयामि ये हो गया लिंग अगर लिंग आपको है तो आप खाली श्रुति कल्पना करेंगे कि ये पूरा मंत्र स्थान में विनियोग होगा तथा तो स्थान का अंग बनेगा इति श्रुति कल्पनिया तथा तो सर्वेण मंत्रेण पूर्व ड स्थापनीय अपनी कल्पनीय दो श्रुति कल्पना करेंगे सदन सदन अंगत्व अंगत्व श्यापी, सदन अंगत्व बत प्रतिष्ठापना मंत्र आ, तत्र अनसे तदन प्रतिष्ठापनांग तेनाली स्थान कर्तव्य विनियोजिस्ती कलिया तथा सर्वण मंत्रेण पुरोसा स्थनी कल्पनीया पूरा मंत्र ये दोनों कार्य के लिए व्यवहार होंगे ऐसा श्रुति आपको कल्पना करना पड़ेगा सदन अंगत्व प्रतिष्ठापन अंगत्व श्या तद वाक्य बोधित पूर्व पक्षी कहता है आपको खाली और ये श्रुति कल्पना करना पड़ेगा श्रुति किस प्रकार की श्रुति होनी चाहिए पूरा मंत्र सदन करण में लगेगा और पूरा मंत्र स्थापना में लगेगा ऐसा श्रुति कल्पना कर करना पड़ेगा करने के बाद ये विनियोग हो जाएगा अच्छा मंत्र देश अभाव सर्वोपयोग नहीं कल्पना ये पूर्व पक्षी कहा कि एक वाक्य है जी। ये वाक्य से हम पहले लिंग कल्पना करना पड़ेगा अच्छा आगे। ठीक है हाँ तो ये इसको पूर्व पक्षी कहता है कि एक वाक्य मानेंगे सिद्धांत भी कहता है आगे वाक्य है पूर्वोत्तराधय पूर्व और उत्तराध में परस्पर अन्वन संपन्न से एक वाक्य उतरार्धन करण शक्ति अकल्पयंत्र विनियोक्तुम अहतवा सिद्धांत ये कहता है कि आप आपने आप कहते हैं कि पूरा वाक्य को हम सदन करण में लगाएंगे वाक्य का जो उत्तरांश है जी। उसमें है कि आप ये गृहिणा मेध सुमनस्य मान तस्मिन अमृत शीद प्रतिष्ठ इस अंश में सदन करण के लिए कोई लिंग कोई अर्थात सूचक को शब्द ही नहीं है जी। आप कहते हैं कि पूरा वाक्य को लगाएंगे सदन करण में किंतु उत्तरार्ध में सदनकरण के लिए कोई लिंग नहीं है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा पूरा को एक वाक्य में लेंगे और वाक्य प्रमाण से विनियोग करेंगे तब तो आपको उत्तरार्ध में सदनकरण के लिए एक लिंग कल्पना करना पड़ेगा लिंग अर्थात एक शब्द आना चाहिए जो शब्द कहेगा ये इस कार्य के लिए लगेगा जैसे पूर्वार्ध में है श्योन ते सदन कृणोमी और घृत्य कल्पयामि सुसैवम यहाँ शब्द साक्षात है सदनम किणी सुसैवम कल्पयामि ये साक्षात शब्द सीधा कहता है कि इसका मे लगेगा किंतु उत्तरार्ध में ऐसा शब्द कहाँ है नहीं है उत्तरार्ध में शब्द नहीं है कि सदन करण में लगाने के लिए जी. इसलिए उत्तरार्ध में पहले शब्द को कल्पना करना पड़ेगा जी. शब्द अर्थात ये शब्द जो शब्द की लिंग बनेगा इस काम के लिए ये मंत्र लगेगा अर्थात वाक्य पूरा को आप विनियोग करने के लिए जाएंगे तब तो वाक्य का उत्तरार्थ में एक लिंग कल्पना करना पड़ेगा लिंग अर्थात एक शब्द कल्पना करना पड़ेगा जिस शब्द में सामर्थ्य रहेगा की सदनकरण के लिए व्यवहार होगा कभी उत्तरार्थ में ऐसा कोई शब्द है जो की सदनकरण को बताएगा नहीं है इसलिए उत्तरार्ध में एक शब्द ऐसे कल्पना करना पड़ेगा दूसरा यहाँ तक हुआ ये पंक्ति पूर्वो उत्तरार्ध यो हो परस्पर अन्वय न पूर्वो उत्तरार्ध दोनों को मिला करके एक वाक्य करेंगे तब तो परस्पर अन्वय होने से संपन्न एक वाक्य अगर आप दोनों को एक वाक्य करना चाहेंगे तब तो उत्तरार्ध से सदनकरणे उत्तरार्ध में सदनकरण के लिए कोई शब्द है नहीं, नहीं है शक्तिम अकल्पित्व अगर उत्तरार्थ में आप शक्ति का शक्ति अर्थात कोई शब्द को कल्पना नहीं करेंगे सर्व मंत्रस्य सदने विनियोक्म अनहत्वर उत्तरार्थ में अगर ऐसा कोई शब्द नहीं आएगा तो पूरा मंत्र को कैसे आप सदन में लगाएंगे विनियोक्म अनहत्वर और दूसरा दोष होगा पूर्वार्ध में पूर्वार्ध में कोई स्थापना वाचक शब्द है नहीं है सदनम किनो में और सुशेम कल्पयामि इसमें प्रतितिष्ठ सी ऐसा शब्द पूर्वार्ध में है नहीं है अगर आप पूरा मंत्र को सदन करण में लगाएंगे अभी उत्तरार्ध में पूर्वाध से स्थापना है अभी पूरा, तो अभी पूरा मंत्र को अगर स्थापन में लगाएंगे पहले पंक्ति हो गया पूरा मंत्र को हम सदनकरण में लगाएंगे तो उत्तरार्ध में शक्ति कल्पना करना पड़ेगा अभी पूरा मंत्र को अगर स्थापन में लगाएंगे पूर्वार्थ में स्थापन के लिए लिंग है पूर्वार्थ में स्थापन के लिए लिंग नहीं है वो तो सदनकरण के लिए है इसको कहते हैं पूर्वार्धे स्थापना शक्ति अकल्पित्वा कल्पना नहीं करके स्थापने सर्व मंत्र से विनियोग तुम अनहत्वा पूर्वार्ध में स्थापन के लिए अगर कोई शब्द कल्पना नहीं करेंगे पूरा मंत्र को स्थापन में नहीं लगा पाएंगे क्योंकि पूर्व पूर्वार्ध में ऐसे शब्द नहीं है तो क्या होगा अभी अगर एक वाक्य मान करके आप अगर करने जाएंगे विनियोग करने जाएंगे तो पहले उत्तरार्ध में सदन के लिए लिंग और पूर्वार्ध में स्थापन, स्थापन स्थापन के लिए लिंग कल्पना करना पड़ेगा तो लिंग कल्पना करने के बाद फिर आगे का कल्पना करना पड़ेगा ऐसा श्रुति होना चाहिए जो कहेगा ये पूरा मंत्र होगा दोनों में जी, जी, कल्पना करना पड़ेगा अतः वाक्य से अगर विनियोग करने जाएंगे तो पहले लिंग फिर आगे श्रुतिकल्पना करना पड़ेगा लिंग कल्पना व्यवधाने व्यवधान प्रति श्रुतिम अनुसार है श्रुतिम प्रति वाक्यम विप्रकृष्य श्रुति के प्रति वाक्य विप्रकर्ष होगा दूर पड़ेगा क्यों दूर पड़ेगा बाकी और श्रुति का बीच में और कौन आ जाएगा लिंग अब दोनों अंश में एक एक लिंग कल्पना करना पड़ेगा ये दूर पड़ेगा और प्रत्यक्ष लिंग द्वय सन्निकृष्यते अगर हम उसको अलग अलग वाक्य कर लेंगे एक वाक्य नहीं करेंगे पूर्वार्ध में सदन करण के लिए लिंग विद्यमान है उत्तरार्ध में स्थापना के लिए लिंग विद्यमान है अगर, तो लिंग स्वयं विद्यमान है तो उसी से श्रुति कल्पना करके प्रयोग कर लेंगे तो अभी केवल श्रुति का ही कल्पना करना पड़ेगा अगर हम लिंग से विनियोग करने के लिए जाएंगे अभी एक वाक्य नहीं होगा दो वाक्य हुआ और हम केवल श्रुति कल्पना करेंगे प्रत्यक्ष लिंग द्वयम सन्नीकृष्यते तथा चिंग वाक्य बाधात् लिंग के द्वारा बाध हो गया क्योंकि वाक्य के द्वारा लिंग श्रुति दोनों कल्पना चाहिए लिंग के द्वारा केवल श्रुति कल्पना करना चाहिए इसलिए बाध हो गया अर्धद्वय उभयत्र व्यवस्थितम इति दो अर्ध करके मंत्र का उभयत्र व्यवस्थितम दो अलग अलग कार्य में इसका व्यवस्थापना हो जाएगा तो यहाँ क्या हुआ कथा आकांक्षा विरह एवं वाक्य से दुर्बल प्रयोजक वाक्य क्यों दुर्बल हो गया आकांक्षा नहीं रहा आकांक्षा क्यों नहीं रहा कहेंगे तो लिंग पहले विनियोग कर दिया विनियोग हो जाने के बाद ये मंत्र किसी का अंग बनेगा तो इसका अंग बनेगा बोल करके लिंग कह दिया कह देने से पदार्थ परस्पर जिज्ञासा विषयत्व और जिज्ञासा रहा नहीं वो अनुय हो गया तो होने जिज्ञासा विषयत्व रहा नहीं वही आकांक्षा है तो आकांक्षा नहीं रहने से दुर्बल हो गया वाक्य प्रकरण और विरोध है तो यहाँ दिखाया कि लिंग और वाक्य का विरोध है आगे दिखाते हैं वाक्य और प्रकरण का विरोध है प्रकरण दौर्बल्यम क्योंकि वाक्यो की अपेक्षा प्रकरण और दूर है तो होने से वो दुर्बल हो जाएगा यथा सुक्तवाके मंत्र मंत्र है सुक्त सुक्त कहते हैं अग्निशोम हेरिजुषता है अग्नि सोमो अग्नि सोमो दोनो देव है इदम हबीर अभिजुस है अजुसता इदम हबीर अजुसेता लंकारूप इसको सेवन किये अभिवृद्धे वृद्धि को प्राप्त किए और महो न अहो ज्यायाम अक्राता ज्या श्रेष्ठत्व मतलब आश्चर्यजनक श्रेष्ठत्व को प्राप्त किए अक्राता द्विवचन होने से अग्नि सोमौ आगे कहते हैं इंद्राग्नि अभिजुस इंद्राग्नि एक हो गया अग्नि एक हो गया इंद्राग्नि दर्श पूर्णमास में दर्श में तीन यागा और पौर्णमासी में तीन यागा दर्श में होते हैं इंद्रम दधि इंद्रम पय और आग्ने तो, इंद्रम दधी इंद्रम पय इसमें देवता कौन होगा इंद्र और में अग्नि तो अग्नि और इंद्र ये दोनों देवता होंगे ये दर्शन और पूर्णमासी में तीन होता है अग्नि सोमय उपांशु आग्नेय तो अग्नि देवता ये पूर्णमासी में अभी यहाँ दो वाक्य है प्रथम वाक्य में हो गया अग्निशोम इदम दूसरा वाक्य में हो गया इंद्र अग्नि अग्निदम तो अग्नि सोमो जहाँ है वो पौमासी में होगा और इंद्र अग्नि जहाँ है वो दर्शन होगा दर्श अर्थात तो अमा इसमें होगा इत्यादि देवता वाचक अग्नि सोमादि पदम पौर्णमास्यादि काले यथा यथादतम विभज्य प्रयुजते वास्तविक घटना क्या होता है ये जो वाक्य है दो अलग अलग वाक्य जिस समय में, में कर्म होगा उसको पौर्णमास्यादि काले आदि कहने से दर्शन अमा पौमासी में यथा दैवतम जिसमें जो देवता है उसी मुताबिक विभाग करके व्यवहार करते हैं जो दर्शन में होना चाहिए दर्शन में होगा जो पौर्णमासी में व्यवहार होना है, होगा तथा संशय देवता यहाँ क्या संशय करते हैं कहते है कि ये जो दो अलग अलग वाक्य है ये दो वाक्य एक ही दर्श प्रकरण में आया है अगर एक ही दर्श प्रकरण में आया है तब ये दर्श में भी ये दोनों वाक्य व्यवहार होंगे पूर्णमासी में भी ये दोनों वाक्य व्यवहार होंगे क्योंकि पूरा प्रकरण दर्श एक मास प्रकरण तो अभी होगा कि अगर आप दोनों वाक्यों को दर्श में व्यवहार करेंगे जिसमें पूर्णमासी देवता है अग्निशोमा इदम हबी रवि उसमें अग्निशोमो है जो की पौर्णमासी का देवता क्या करना पड़ेगा वहां अग्निशोमो को हटाएंगे इंद्राग्नि को जोड़ेंगे फिर करेंगे जी। नहीं तो आसन में बैठाएंगे रामानंद स्वामी जी को और कहेंगे आप श्यामानंद जी ऐसा नहीं कह पाएंगे इसलिए हटा करके अग्निशोमो को इंदिराग्नि जोड़ेंगे इसी प्रकार की दूसरा में भी इंद्राग्नि जो मंत्र है वहां भी अगर आप जाएंगे पूर्णमासी में करने के लिए वहां इंद्राग्नि को हटा करके अग्निशमूह जोड़ना पड़ेगा इस प्रकार की करना पड़ेगा इसको आगे कहते हैं देवता पद एक वाक्यता भूतानी ये दोनों वाक्य मिलकर के एक वाक्य मान करके इदम हबी रविजुसतम इत्यादि नि पदानी ये पूरा जो दोनों वाक्य मिलकर के जितने सारे पद ततो अन्य प्रकरण अभिशेषा प्रयुक्त देवता वाचक शब्द जो है इस अंश को निकाल करके बाकी जितने पद रह गए वो दोनों मतलब वो अभी प्रकरण अः अभिशेषा था समान एक ही प्रकरण है दर्शकवास प्रकरण होने से क्या ये अविशेष होने से अन्यत्री प्रयोक्तव्य ने विचिद्य अन्यत्र प्रयोक्तव्या ने <kraut> देवता अंश को काट करके बाकी वाक्यों को ले करके अन्यत्र भी प्रयोग करेंगे ये प्रश्न में होता है उत तत्व देवता पदेन एक वाक्य तदव देव व्यवस्थितानि जिस देवता जिस वाक्य में है उसी अनुसार व्यवस्था कर देंगे अग्निशोम देवता जिस वाक्य में है उसको पूर्णमासी में लगा देंगे और इंदिराग्नि देवता जिस वाक्य में है उसको हम लगा देंगे दर्शन इस प्रकार की करेंगे अथवा दोनों वाक्यों को उभयत्र लगाएंगे उभयत्र लगाएंगे तो एक एक वाक्य का काटना पड़ेगा एक वाक्य तो चला जाएगा दूसरा जो वाक्य है उस अंश का देवता को काटना पड़ेगा ये शंका करते हैं अर्थात दो अलग अलग वाक्य मान लेंगे ना प्रकरणों उसको एक मान करके चलेंगे तथा पूर्व पक्षी कहता है कि यतु इदम इत्यादि आदि अवशिष्ट पद जात देवता अंश को छोड़ने से आगे इदम हवीर अभिजुषता इत्यादि जो है अपि या जातम तोम मंत्री अमा, वाश्या, अमा वाश्या हो गया ना अमास्या अग्नि सोम पद परित्यागना आगे भी नहीं है अग्नि सोम पद परित्यागनाचे से तृतीय पंक्ति में अमास्या अग्निशोम पद परित्यागना पठनीय पूर्व पक्षी कहता है इदम हबीर अभिजीशतम इतने अंश ये सबको क्या करेंगे अग्निशोम मंत्र में जो अग्निशोम देवता है उसको परित्याग करके बाकी अंश को दर्शन पढ़ देंगे पठनियम तथा इंदिराग्नि मंत्री पौर्णमाश्याम इंद्राग्नि ये दर्शका देवता है इसको लेकर के जो पौर्णमासी में पढ़ेंगे पौर्णमाश्याम इंद्राग्नि पद परित्याग रठनियम क्यूँकी इंदिराग्नि जो हो गया ये दर्श देवता है तो इतने को काट करके पौर्णमासी में पढ़ देंगे तथा सती ऐसा मंत्र भागा नाम सर्वशेषत्व बोधक दर्श पूर्णमास पाठो अनुग्रहित प्राप्त तो तब क्या होगा पूरा मंत्र दर्श प्रकरण में आने से सर्वत्र व्यवहार हो जाएगा इस प्रकार की कहने से तो ये किस प्रमाण से कहते हैं प्रकरण प्रमाण क्योंकि दर्श प्रकरण में ही दोनों मंत्र आए हैं इसलिए पूरा दर्श में व्यवहार होंगे पूर्णमास में व्यवहार होंगे कहते विरुद्ध देवता कहते देवता अंश घटा दीजिए बाकी जो है वो कर दीजिए सिद्धांत अग्निशोम मंत्र शेष इंद्राग्नि पद अन्वय अग्नि सोम मंत्र आप अग्निशोम देवता को हटा देने से बाकी जितने अंश रह जाएगा पूर्व पक्षी कहता था उसको भी लेके दर्शन में पढ़ दीजिए सिद्धांत कहता है कि बाकी जो अंश रहा वो आ, इंद्राग्नि पद अन्वय अश्रवणा अग्नि सोम अंश काट देने से बाकी जितना अंश रह जाएगा उसको भी ले करके हम दर्श में पढ़ देंगे दर्श में देवता है इंद्राग्नि इंद्राग्नि के साथ ही अंश का श्रवण होना चाहिए ये तो नहीं है खाली उसका देवता को हटा दे करके इसको ले करके उसके साथ लगा देंगे तो ये कैसे चला जाएगा नहीं जाएगा दृष्टान्त देने के लिए दो गाय है दो बछड़ा है आप ये गाय को हटा लिए और वो बछड़ा चला जाएगा दूसरा गाय के पास नहीं, नहीं जाएगा इसी प्रकार दृष्टान दे दिया आप लोगों को थोड़ा कठिन तत्व घट जाए एक अंश काट देने से वो दूसरा अंश अन्य देवता के साथ अन्वय हो जाएगा कैसे होगा उसका अन्वय सुना नहीं गया ना तो अश्रवणाद प्रकरण प्रथम तदन्वय रूपम वाक्यम कल्पनीय अग्निशोमो को हटा करके इंदिराग्नि को संयोग करके उस वाक्य अर्थात अग्निशोम वाक्य इसी प्रकार एक वाक्य को कल्पना करना पड़ेगा अग्निशोम अग्निशोमो इदम होवे रविजुश अग्निशोमो को पहले हटाए इंदिराग्नि जोड़िए जोड़ करके पहले के वाक्य कल्पना करिए ये करना पड़ेगा क्योंकि अगर उसमें आप इंद्राग्नि को ला करके नहीं जोड़ेंगे जो इंद्राग्नि के साथ उसका इदम हो भी तो पहले अनवय होकर के है बाकी है एक वाक्य गया जिसमें देवता नहीं रहा खाली इदम हवि अभिजुसम रहा ये जाकर के वो जो अन्वय हुए हैं उसके साथ फिर कैसे अन्वय होगा वो देवता तो वाक्यो के साथ अन्वय हुआ है इसलिए क्या करेंगे ये जो अंश गया इदम हवि अभिजुषतम इसके साथ आप इंदिराग्नि को जोड़ने के लिए पहले एक वाक्य कल्पना करेंगे अगर प्रकरण से लाएंगे तो तद तो अनुरूपम वाक्यम कल्पनीय तेन च इंद्राग्नि प्रकाशन सामर्थ्य रूपम लिंगम कल्पिये जो वाक्य आएगा उसमें इंद्राग्नि देवता को जोड़ना पड़ेगा होने से इंद्राग्नि देवता उसमें रहेंगे तो ये लिंग मिलेगा तो लिंग कल्पना करेंगे तेन च मंत्र भागे न उस मंत्र भाग के द्वारा इंद्राग्नि विषया क्रिया अनुष्ठया उस मंत्र के द्वारा इंद्राग्नि क्रिया। क्रिया तो इंद्राग्नि का निमंत्रण में व्यवहार या निमंत्रण निमंत्रण नहीं कार्य होने के बाद उनको विदाई देना क्योंकि अभिजुस अभिवृद्धता महत्व जाय को प्राप्त किए जो हो गया अभी कहते हैं कि आप जाइए आमंत्रण हो गया कार्य हो गया अभी उनको विदाई देना है जी। जी। <laughs> तेन च वाक्यन इंद्राग्नि प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम कल्प्यते तेन चन मंत्र भागे न इंद्राग्नि विषया क्रिया अनुष्ठे विनियोजी का श्रुति कल्प्यते प्रकरण से अगर विनियोग करेंगे तो पहले एक वाक्य फिर आगे लिंग आगे श्रुति कल्पना करना पड़ेगा तथ प्रकरण विनियोग मध्ये प्रकरण और श्रुति के द्वारा विनियोग किया जाएगा उसका बीच में पहले वाक्य फिर लिंग फिर श्रुति त्रिभीर व्यवधान तीन व्यवधान हो जाएगा और अग्नि सोम पद अन्वय रूपम वाक्यम श्री प्रकरण को छोड़ करके अगर हम वाक्य से लगाएंगे मतलब विनियोग करेंगे दो वाक्य अलग अलग है वाक्य में देवता अलग अलग श्रवण हो रहा है जी। वो जो देवता वाचक शब्द है वो लिंग का कल्पना करवा देंगे तो होने से वाक्य विद्यमान है देवतावाचक शब्द उसमें है वो लिंग का कल्पना करे का करेगा श्रुति का कल्पना करेगा तो कल्पना अभी दो करना पड़ेगा लिंग और श्रुति वाक्य तो विद्यमान है तो होने से अग्नि सोम पद अन्वय रूपम वाक्यम सूर्यमाण्वात अग्निपद के साथ अन्वय हुआ है जो अग्निशोमो के साथ अन्वय हुआ है वाक्य साक्ष्य सूर्यमान होने से लिंग श्रुति क्या है तस्म वाक्य प्रकरण से बाधित इसलिए प्रकरण को अधिक कल्पना करना पड़ेगा वाक्य के द्वारा बाध हो गया तत्शेष त्रवतिष्ठते तत्शेष अर्थात यथा देश जैसे देवता है उसी प्रकार तत्र व्यवतिष्ठते उसी देवता में वो व्यवहार हो जाएगा व्यवतिष्ठते ते सक्षे यथा दैवत से तत्र व्यवतिष्ठते वही वो विनियोग हो जाएगा अत्र विच्छिद्य अत्र प्रयोग आकांक्षा विरह एवं कारणम देवता अंश को विच्छेद करके अन्य में व्यवहार क्यों नहीं करेंगे आकांक्षा विरह अगर विच्छेद करके अन्य में व्यवहार करेंगे प्रकरण प्रमाण लगाएंगे तो जब वाक्य पहले विनियोग कर देगा प्रकरण के लिए और जिज्ञासा नहीं रहेगा परस्पर जिज्ञासा विषयत्व आना चाहिए वो नहीं रहेगा आकांक्षा नहीं रहेगा अच्छा आगे स्थान प्रकरण मध्य कौन बलवान होगा प्रकरण बलवान, बलवान, बलवान होगा तो स्थान प्रकरण विरोधे स्थान दौर्बल्यम यथा राजस्ह बह पशु इष्टि सोम याग सर्वे फलवंत समान राजसूय उसमें बहुत सारे याग रहते हैं राजस्व तो अर्थात वो समस्त याग का नाम हुआ उसके अंदर में पशु भी रहेगा इष्टि भी रहेगा सोमय भी रहेगा याग तीन प्रकार होते हैं पशु अथवा सोम अथवा इष्टि इष्टि अर्थात दुग्ध दधि सन्ना कहते हैं दुग्ध दधि वाला होगा अथवा सोम होगा अथवा पशु होगा ये तीन प्रकार की सर्वे फलवंत ये से प्रधान याग है सम प्रधान तथा अभिषेचनीय नाम सोमयाग उस प्रकरण में एक याग है अभिषेचनीय ये सोमयाग है तत्सनिध विदेवनादय समामनाता ये अभिषेचनीय याग का समीप में वाक्य है विधेयनादि विधे आगे कहते हैं अक्षर दिव्य अक्षय अर्थात ये राजा करेगा ना ओ, जो अर्थात कर्म का अंदर में है अक्षय जिनाति अर्थात जयति जयती यहां व्यत हुआ है राजन्यम राजाओं को जीतता है सौन सेपम आख्यापयति सौन से आख्या मतलब ऋतु के लोग इसको व्याख्यान करेंगे और राजा सुनेगा आख्या राजा अर्थात करवाता है ऋतु के द्वारा जिनाति जयति बहवृच ब्राह्मण समापनातम सुन शैप विषयम आख्यानम सौन शैपम ये बहवृच ब्राह्मण है का मतलब ये जिसमें आता है इसको कहते हैं बहवृज ब्राह्मण ये उपनिषद जिसमें आता है उसको ब्राह्मण का नाम है थे थे थे थे थे थे में है वो। थे थे है। उपनिषद तो ये शुक्ल बहुवृष ब्राह्मण है उसको कहते हैं। सुनो सुनशैप विषय सुनो सुनशैप ये याज्ञल के का मामा का लड़का था तो ये फिर ये सब एक ही इसके पास गुरु के पास अध्ययन करते थे तो फिर याग्ञन बल्के कुछ गुरु जी कहे कि कुछ उनसे कुछ दोष हो गया गुरु जी से वो कहे कि हमारे लिए आप लोग प्रायश्चित करो तो याज्ञी कह दिए कि ये लोग बाकी लोग का क्या सामर्थ्य ये लोग क्या प्रायश्चित करें मैं अकेला कर दूंगा कहे तो फिर ये गुरुजी जी कहे कि आप तो महाअंकारी है तो आपसे तो कुछ विद्या होगा नहीं क्योंकि तो आप हमसे जितना विद्या ग्रहण किए हैं वो सब आप मतलब वापस कर दीजिए फिर यानी बोल करके सब उल्टी कर दिए <laughs> उल्टी कर दिए तो फिर गुरुजी दूसरों को बोले कि ये सब जो उल्टी कर दिया ऐसा विद्या है इसको आप लोग सब चुन लो बोलो सब फिर चिड़िया बन करके वो सब चुन लिए कुछ लोग पचास कहे उसमें से सौ थे वो पचास कहेगी हम तो ये काम नहीं कर पाएंगे उनको फिर गुरुजी वो गुरुजी जी अभिशाप दे दिए कहते आप लोग तो कुछ होगा नहीं बाकी लोग ये लोग ऐसा कर लिए तो बाकी लोग जो कर लिए उसके अंदर में ये याग्ञ मामा का लड़का बड़ा था वो कर लिया कर लेने से वो फिर वो विद्या को प्राप्त किया उसका नाम था सुना से आता है ये कहा किस तैतरी उपनिषद में वो सब तितरी पक्षी बन करके उसको चुन दिए तो उनका नाम है फिर वो, तो वो आगे दूसरा होाखा बनाए तैतरी उपनिषद तैतरी अरण्य कभी कहीं ऐसे है वो पढ़ा पुराणों में है। तो भी है। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। जो आता है ना इतिहास पुराण ये जब जो उपनिषद में कहीं क्या है ना ये जो सनत कुमार के पास नारद जाकर के कहते हैं क्या पढ़ा है उसमें कहते हैं इतिहास पुराण ये सब इतिहास अर्थात ये सब इतिहास वेदमीजयाज्ञ संवाद रासवालास है सौन शैपन शायद थोड़ा दिखता नहीं सुन शेप विषय आख्यान तत्र शैप ते विधेनाद कि राजसूय से अंग विधे वन विशेषन देवन दिब धातु से लुट होने से देवना तो ये जो अक्षर का देवन कहा जाता है अभी यहाँ संशय होता है कि ये जो विदेवना विधेयना पूरे राजस्व का अंग बनेगा न अभिशेचनीय का अंग बनेगा क्योंकि अभिशेचन का पास में पढ़ा गया है ये संशय होने से तत् सन्निधिवसात विधेयनादयो अभिशेचनीय अंगम प्राप्त पूर्व पक्षी कह दिया क्यूँकी सन्निधि में है सनिधि यही हो गया स्थानम साप्ते राध्या सिद्धांत राजसूय से कथम भावाकांक्षायानवृत्ता राजसूय का कथम भावाकांक्षा है उसी में अनुवृत्त हुआ है ये विधेयनादि तो होने से विधेयनादय हो प्रकरण न राजसूय शेषा राजस्व का कथम भावाकांक्षा में ये पढ़ा जाने से विधेयना राजस्व का अंग बन जाएगा राजस्व तो बहु यागात्मक उसमें बहुत सारे याग है त्रत सर्वयाग शेषभूतम विधेयक विधेय वनादिकम सारे याग का शेष बनेगा ये विधेयन जितने सारे याग है सभी में ये होगा विधेयन होगा न च अभिशेचन अभिशेचनिय का अंग नहीं बनेगा क्यों न चाहसे काचिद आकांक्षा विधे वनादीसु अस्त विधेवनादी अभिसेचने का पास में पढ़े गए हैं किंतु अभिसेचन में कोई आकांक्षा नहीं है विधेयन के लिए क्यों नहीं है इसमें ज्योतिषोम विकृति अतिदिष्टे ही प्राकृत अंगेरव तदाकांक्षा निवृत्ते ज्योतिषोम का विकृति है ये अभिसेनीय जितने सारे सोमयाग है सभी का प्रकृति है ज्योतिषोम और ये अभिशेचनीय हो गया कि सोमयाग तो कि के आगा विकृति किसको कहते हैं जिसमें सारे अंग नहीं कहा गया उसको विकृति कहेंगे तो अभिशेचन में सारे अंग नहीं कहा गया किंतु इसका प्रकृति हो गया सोमयाग और ज्योतिषोम ज्योतिषोम में सारे अंगो कहा गया है तो प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य होकर के अभिसेच का सारे अंग ज्योतिषमो से प्राप्त हो जाने से अभी अभिसेचन में कोई आकांक्षा नहीं रहेगा वो चरितार्थ हो गया ज्योतिष विकृतित्व न उपदिष्ट ही प्राकृतिक अंग तो ही रहे आकांक्षा निवृत्त अभिसेचन का आकांक्षा निवृत्त हो गया होने से अभिशेचन का अंग विधेयन आदि नहीं बनेगा किंतु राजस्व का हो जाएगा क्यों राजस्व का प्रकरण में ये अनुवृत्त में पढ़ा गया तो होने से राजस्व में भी जितने सारे याग आएंगे ये सभी का अंग बन जाएगा प्रत्येक तो याग में ये घटना किया जाएगा तो स्थान समाख्या और विरोध अच्छा यहाँ तक तो हो गया स्थान और प्रकरण तो प्रकरण हो गया राजस्व तो राजस्व का अंग बनेगा क्यूँ प्रकरण प्रमाण राजस्वीय प्रकरण में पढ़ा गया बोलते सनिधि उस प्रमाण से ये अभिसेच का अंग नहीं बनेगा okay. और एक रहा कि समाख्या समाख्या है जी, जी, है स्थान पंचम ये दोनों में विरोध होने से समाख्या दुर्बल दुर्बल होगा यथा समाख्याते पौरोते इदमिते पौरोसिकम ऐसे करते हैं समाख्याते दर्श कांडे का नाम से सम्यक आख्यात कौन दर्श पूर्णमास कांड सुधनम सुन्धनम सुधर शुद्ध सुन्धनम शोधनम सुन्ध, सामख्यात मंत्र क्या है तथा सुन्धर ध्व दर्मणे देव यज्ञाया इस प्रकार की वाक्य है सुन्धर ध्व लोट मध्यम पुरुष है वचन शोधन करो किसलिए दैव्या कर्म ने देव संबंधी कर्म के लिए देवयाज्ञा देवता का यजन के लिए देवयाज्ञा चतुर्थी है देव यज्ञा ये, ये।, ये।, ये।, ये, ये। इति होने से अच्छा मंत्र उदाहरण स किम पुरोटा ये प्रश्न होता है कि ये जो मंत्र हुआ सुंदर सकीम पूर्वडास पात्र अंगम उत शाहम तो अभी कहते हैं पूर्वास पात्र अंगम संशय होने पर इति पौरोसिकम कांडे पठितत्वात तो ये पौरोडासिकम नामक कांड में पढ़े जाने से ये जो सुन्धर कहा गया ये पुरोडास पात्र को शोधन करने में ये मंत्र लगेगा क्योंकि ये पुरोडास कांड में है तो पूर्वासमासिकम तो समाख्या समाख्या तो समाख्यार्था यौिकब् समा यिक अर्थात प्रत्यय प्रकृति का विचार करके हम जो अर्थ निकालते हैं ऑन करके पौरो कर बनाते हैं तो समाख्या वृत्ति से पता चलता है कि ये पुराडास का शोधन करने में लगेगा क्योंकि पौरो इदम, का नाम हुआ कांडे पठित्वात समाख्य समाख्या यौगिक वृत्तिया यौगिक करने से अंगानम कांडरोडास का जो अंग है कौन कौन उल्लू जुहु जुहू इत्यादि नाम उल्लूखल अर्थात ये जो उखल कहते हैं जो कूटने के लिए गृह कूटने के लिए और जुहु जुहु अर्थात वो पात्र जिसमें घृतर रखते हैं तो ये जुहू होता है जो यज्ञ मंडप के पास में जो पात्र में घृत रखेंगे और उपभ्रत और एक पात्र कहते हैं कि जो दूर में रहेगा बड़ा पात्र जिससे फिर ये अर्थात तो अवधान कहते हैं काट करके घृत को लाएंगे छोटा पात्र में जो यज्ञ कुंडो के पास रहेगा वो गर्मी से पिघल करके रहेगा तो उसको उस पात्र को जुहू कहते हैं तो, पूर्वास कांड में जो उल्लू खल ये ब्रिह को कुटने के लिए और जुहो इत्यादि नाम शोधन अंगम पूर्व पक्षी कहता है क्योंकि पूर्वास कांड सब पात्र पूर्वास में व्यवहार होंगे उल्लूख इत्यादि ये कांड का नाम पूर्वास होने से ये मंत्र ये सब पदार्थ का शोधन में लगेगा प्राप्त सिद्धांत कहता है पौरोडासिकमित समाख्याम प्रकृति पूर्वडासम अभिदे क्योंकि पूर्वास्य इधम प्रकृति हो गया इति तद्धित प्रत्यय कांडित प्रत्यक्ष अभिधत्ते है ना तधित प्रत्यय कांडम अभिधत् पहले अभिधत् शब्द है दोनों को अनुय करेगी अर्था प्रकृति पूर्वडास को कहेगा प्रत्यय कहेगा अत्र प्रत्यक्षो अस्ति खाली का नाम हो जाने से तो ये मंत्र के सन्निधि में ये सारे पूर्वास पात्र आगे ऐसा तो नहीं है तो पूर्वास पात्र तो अन्यत्र कहीं पढ़ेगे हैं किंतु अर्थात प्रकल्प्य आपको कल्पना करना पड़ेगा कि ये सब ये मंत्र के पास सारे पुरोटास पात्र इसी के सन्निधि में है ऐसा कल्पना करना पड़ेगा सन्निधि अर्था स्थान अगर आप आ, आ, ये समाख्या से विनियोग करेंगे पुरोटास कांड में है बोल करके कह करके मंत्र के पास ये सब पात्र पुरोटास पात्र नहीं है पहले मंत्र के पास ये पुरोटास पात्र है ऐसा आप एक स्थान कल्पना करना पड़ेगा स्थान अर्था सन्निधि ये कल्पना करना पड़ेगा स्थान के आगे फिर प्रकरण वाक्य फिर लिंग आगे, फिरी रिंगो, आगे करेंगे अच्छा किंतु अर्थात अर्थात प्रकल्पिया पहले सन्निधि कल्पना करना पड़ेगा तस्मात्ख्या सन्निधि परिकल्प्य पहले सन्निधि का परिकल्पना करेंगे समाख्या से अगर विनियोग करेंगे पहले सन्निधि का कल्पना तथा सन्निधि अन्यथा अनुपत्या परस्पर आकांक्षा रूप कृष्ण पात्र प्रकरणम कल्पना करना, करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये पूरे पात्र ये मंत्रों के पास रहने के लिए आपको प्रकरण में ऐसा होना चाहिए तो कल्पना करेंगे आगे फिर उसी मुताबिक वाक्य वाक्य लिंग श्रुति परिकल्प्य तया श्रुतिया विनियोग समाख्याम विकर्ष क्यूंकि समाख्या में एक पहले सनिधि भी कल्पना करना, करना पड़ेगा और शान पात्र पात्राण शोधन मंत्रिधि प्रत्यक्ष शोधन मंत्र के पास पास अर्थात सन्निधि सनिधि अर्थात क्रम सनिधि उसके पास पाठ सानिध्य नहीं है क्रम सानिध्य अर्थात एक दो तीन क्रम में ये पढ़े गए वो भी एक दो तीन क्रम में पढ़े गये है मंत्र बीच में है और सान्याय पात्र भी बीच में है तो होने से सुन्धन मंत्र पात्र का शोधन में लग जाएगा यहाँ पास अर्थात तो सन्निधि पाठ नहीं है इसको कहते हैं क्रम पाठ सान्नाय पात्राण शोधन मंत्रिस्तु प्रत्यक्ष साक्षात है कैसा कहते हैं बर् संपादन से मुष्टि निर्वाप च अंतराले अंतराल इद्मा बर् संप्यते तो इदमा अर्थात हवन करने के लिए जो इदमा कहते लकड़ी हाँ समीर और ही बरी अर्थात ये जो कुशा इत्यादि इसका संपादन करेंगे और आगे मुष्टि निर्वाप मुष्टि निर्पाप अर्थात शकटों में जो धान ब्रही इत्यादि है वहाँ से वो फेंकेंगे अर्थात बाहर निकालेंगे तो उसमें इसको कहते हैं मुष्टि निर्वाप मुष्टि अर्थात ऐसे अंजुलि भर करके उसको निकालना शकट से निकालेंगे किसमें निकालेंगे वो जो ऐसा करते हैं क्या कहते हैं सुरपुर अर्थात तो तो एक व्यक्ति सुर्प पकड़ करके खड़ा रहेगा अथवा रहेगा वहां से वो दूसरा व्यक्ति ऐसा करके वो सुरपो में डालेगा फिर आगे उसको ऐसा करेंगे फिर वो ईदमा बरि संपादन मुष्टि निर्वाह ये दो क्रिया हुआ इसका अंतर आल बीच में सामना पात्रान देश उक्त तो बीच में अर्थात तो इधमा बिहि संवादन करने के बाद शान्या पात्र का कार्य होगा उसके आगे मुस्टि निर्वाप होगा और मंत्री इधमा बरि निर्वाप विषय मंत्र मध्ये मध्ये मध्य अनुवाक पठ्यते मध्य में हिंदी लिख दिया ना अच्छा नध्यान्ह मध्यान्हो तो मध्यम वो एक ही व्यक्ति को कहेगा ना यहाँ तो मध्य होना चाहिए मध्यम नहीं मध्य का अर्थात संपादन और निर्वाप ये दोनों मंत्र का बीच में ये शोधन मंत्र भी पढ़ा गया है अनुवाक में ये पढ़ा गया है तेन प्रत्यक्ष सन्निधिना प्रकरणादि नाम चतुर्नाम कल्पना अभी क्या हुआ मंत्र भी बीच में है इदमावरी संपादन और निर्वाप का बीच में मंत्र भी है और क्रिया में भी इदमावरी संपादन और मुष्टि निर्वाप तो क्रिया में भी वो बीच में है तो होने से इनका सन्निधि हो गया सन्निधि अर्थात यहाँ कहते हैं कि अर्थात क्रमसनिधि पाठ सनिधि नहीं क्रमसनिधि दो में है वो भी दो में है वो भी दो में है वो भी बीच में है बीच में है तो होने से तस्मात तस्मा क्रेण क्रम अर्थ है क्रम सामख्या बाधित्वा क्रम के द्वारा सामख्या इदं पौप्रीद्या को बाधकर्क सान्ना पात्र शोधन अंगमे मंत्र अगर हम समाख्या से करेंगे पूर्वास पात्र का शोधन में अंग बनेगा अगर हम स्थान प्रमाण से करेंगे क्रम प्रमाण से तब तो, तो, तो ये न्याय पात्र का अंग बनेगा स्थानं स्थानिधि क्रम इति अनर्थांतरम अनर्थांतरम इति क्या अर्थ है समान है अर्थांतर नहीं है एक ही बात है ये स्थान प्रमाण से करेंगे तो ये सान्याय पात्र का शोधन में व्यवहार होगा नहीं तो पूर्वास पात्र का होता पुरुटा से पात्र का करेंगे तो हमको स्थान भी कल्पना करना पड़ेगा अर्थात पांच कल्पना करना पड़ेगा विप्रकृष्ट पड़ेगा तो स्थान से करेंगे तो चार का कल्पना करना पड़ेगा जो चार का कल्पना करने वाला वो पहले भी विनियोग कर देगा तो पांच वाला को अर्थात समाख्या को आकांक्षा नहीं रहेगा नहीं रहने से विनियोग नहीं कर पाएगा ठीक है अजय तक ओंक शंकरचार्यं केशव बागराय शूत्रवाच्यौत दक्षिण